पृथ्वी ग्रह एक जरो का दूसरा भाग पहला अध्याय सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी अद्वितीय है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जो सामान्य एक जीव से लेकर मानव जैसे जटिल जीवों को आश्रय दिए हुए हैं, जीवन के विविध रूप इस ग्रह को विशिष्टता प्रदान करते हैं। अब तक सौरमंडल के सभी ग्रहों का अंतरिक्षयानों द्वारा अवलोकन करने पर यह बात साफ हो गई है कि पृथ्वी के अलावा कहीं भी जल द्रव्य अवस्था में उपलब्ध नहीं है जल की द्रव्य अवस्था जीवन के लिए अति आवश्यक है अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य ग्रहों के अवलोकन से पृथ्वी के अन्यत्र कहीं भी ऐसी प्राकृतिक सुंदरता देखने को नहीं मिलती है हालांकि अन्य ग्रहों पर पर्वतों और ज्वालामुखियों की उपस्थिति है लेकिन वे वहां पर पृथ्वी जैसा आनंद और भय का माहौल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि किन अन्य कारणों ने हमारे ग्रह को अन्य ग्रहों से इतना अलग बनाया है पृथ्वी के अलावा किसी भी अन्य ग्रह पर जीवन के लिए उपयुक्त आधारभूत कारणों में से कोई भी एक संयोजनशील कारक उपस्थित नहीं है हमारा ग्रह सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है पृथ्वी पृथ्वी सूर्य सूर्य से से ना ना ज्यादा ज्यादा पास पास है और ना ही ज्यादा दूर। यदि से थोड़ा पास होती, तब यहां का वातावरण जीवन के लिए बहुत गर्म होता दूसरी तरफ यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति से कुछ दूर स्थित होती तो यह बहुत ठंडी होती सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली अनेक भूक्रियाओं, जैसे क्षरण स्थानांतरण और अवसाद के लिए भी आवश्यक है यदि पृथ्वी अपने वर्तमान स्थिति की तुलना में सूर्य के समीप होती तो यहाँ उपस्थित पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता और यदि सूर्य से दूर होती तो पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पंद्रह करोड़ किलोमीटर है किंतु पृथ्वी जनवरी महीने में सूर्य के सर्वाधिक पास होती है इसके विपरीत जुलाई महीने में पृथ्वी जनवरी माह की तुलना में सूर्य से करीब 50 लाख किलोमीटर दूर स्थित होती है इसका कारण पृथ्वी की कक्षा का पूर्णतः वृत्ति न होकर अंडाकार होना है एक घंटे में पृथ्वी अपनी कक्षा में एक लाख सात हजार किलोमीटर या एक सेकंड में तीस किलोमीटर की दूरी तय करती है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.54 सेकंड का समय लगता है